मतिरति ज्ञान बेगी मैं सो मम भगत सो ज्ञान मोक्ष पद वेद बखान जाति वेग द्रव में भाई सोमम भगति भगत दाई सो तो तंत्र आना तहि अधीन ज्ञान विज्ञान भगत ता अनुपम सुख मूला मिलई जो संत हो ये अनुकूला धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है ऐसा वेदों ने वर्णन किया है और हे भाई जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है वह भक्ति स्वतंत्र है उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है हेतात् भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं भगत के साधन कहूँ बखाने सुगम पंथ मोहि पाव ही प्रथम हिप्रचर नीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति कर विषय विरागा तब मम धर्म उपजय अनुराग श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ मम लीला अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा तब श्रवण आदि नौ प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा संत मन क्रम बचन भजन गुरु पिता मातु बंधु पति देवा सब मुहि कह जान दृढ़ पुलक पुलरा गद गद गिरान यन काम मद दंभन जाके तात निरंतर बस ताके जिसका संतों के चरण कमरों में अत्यंत प्रेम हो मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहने लगे और काम मध और दम्भ आदि जिसमें न हो हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ वचन कर्म मन मोरि गति भजन कर ही हृदय कमल महो करू सदा विश्राम जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ भगत जोग सुनियत सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरणन शिर नाव एधि कछुक गए कछुक दिन बीते कहत विराग ज्ञान गुण लेते सोपन खारावन के बहिने दय दारूण जस अहिनी पंचवटी सो गए एक बारा भय इस को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नमाया इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए सुपनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भाता, भ्राता पिता पुत्र पुरुष उनोहर निरखत नारी हो नोकी मनि द्रव रभी रूप प्रभु जाए बोली बचन बहुत तुम समनारे कहते हैं हे गरुण जी सुपणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो बिकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती जैसे सूर्यकांत मड़ी सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है ज्वाला से पिघल जाती है वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर कर वचन बोली न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रखा है ममयनुरूप पुरुष जग माहि देखू खोज लोक तिहु नाही का अब लगी रह्यू कुमारी मनमाना कछु तुमारी तहीं चितई कहे प्रभु बाता अहि कुघु भ्राता भगनी जाने की बोले मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है तब वह लक्ष्मण जी के पास गई लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कर कोमलवाणी से बोले सुंदरी सुन मैं उन कर दास पराधीन नहीं तोर सुपासा प्रभु समर्थ कौशल राजा जो उनहीं सब छुकर सेवक धन सुभगति लोभी चार गुमाने प्राणी सुंदरी सुन मैं तो उनका दास हूँ मैं पराधीन हूँ अतः तुम्हें सुबीता सुख न होगा प्रभु समर्थ हैं कौशलपुर के राजा हैं वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है सेवक सुख चाहे दिखारी सम्मान चाहे व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं राम निकट सोआ प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाए लक्ष्मण कहाँ तो सोबरे ज्योतिन तो लाज परिह तब खिसन राम पहीं गये रूप भयंकर प्रगटत भय से तय देखिर घुराए कहा अनुज वह कर फिर फिर के के पास पास आई प्रभु ने फिर उसे जी के पास जी ने उसे भेज दिया तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा अर्थात जो निपट निर्लज होगा तब वह खिसियाती हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दे कर कहा लक्ष्मण नाक कान के कर रावण कह मनो चुनौते दे लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो